हस्तमल शिष्य तोटकंसादी उपनिषद कितने हो गई नौ उपनिषद एक मुक्ति का उपनिषद है उसमें उपनिषदों का नाम है जिस क्रम से नाम है उसी क्रम से ही भगवान भाष्यकार ने भाष्य रचना की कवि प्रश्न करते हैं बृह धार्मिक उपनिषद इतने बढ़िया है इतने बड़ा है अच्छा है इसको पहले नहीं करके क्यों बाद में रखते हैं जितने अभी तक तो नौ उपनिषद में जो जो कहा गया है जहाँ जहाँ कुछ शास्त्रार्थ आया बृहधार्मिक उपनिषद में सब कुछ आ जाता है तो बृह धार्मिक उपनिषद बड़ा है अच्छा है इसको पहले क्यों नहीं अंत में क्यों रखते हैं बहुत लोग तो सब कहना कठ पढ़ते पढ़ते छोड़ देते हैं बृहद धारण्य रहने में घुस नहीं पाते हैं सांदोग्य में भी नहीं करते हैं पूरा कहीं कहीं पाठ्यक्रम में रखते ही नहीं समय नहीं उनको समय पढ़ने के लिए बाकी कार्य करने के लिए तो समय होता है उपनिषद पूरा पढ़ने के लिए समय नहीं होता है तो सारा जीवन में सांदोग्य बृहद का पूरा नहीं पढ़ते हैं ऐसे भी पाठ्यक्रम आचार्य भी बनते हैं पढ़ाते हैं तो बृहद का उपनिषद ईशावासी उपनिषद की व्याख्या रूप है मंत्र ब्राह्मण वेदत्वम वे वेद में कुछ मंत्र भाग है कुछ ब्राह्मण है दोनों मिल करके वेद है ब्राह्मण भाव कैसे माना जाता है मंत्र भाग में जो आया उसकी व्याख्या उसका स्पष्टीकरण है तो ईशावासी उपनिषद है मंत्र भाग में ये शुक्ल आयुर्वेद का अंतर्गत है उसकी व्याख्या है बृहदारण्य उपनिषद व्याख्या तो एक प्रकार प्रत्येक पद को लेकर व्याख्या करनी ये व्याख्या करता पद को लेकर के नहीं उसमें प्रतिपाद्य जी विषय उसका स्पष्टीकरण बृहदारण्यक में जो ईशावासी में कहा गया वही बृहदारण्यक में कहेंगे विस्तार के साथ तो मुक्ति को उपनिषद में इसी क्रम से ही उपनिषद का पाठ है इसलिए ईशावासी उपनिषद को आद्य उपनिषद कहते हैं शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत इस उपनिषद और मुक्ति के उपनिषद प्रत्येक वेद की शाखा भी कही गई यजुर्वेद में शाखा किसने कितने हैं? एक सौ नौ है और में शाखा है इक्कीस और शाम में है एक हजार और अथर में पचास बजे कितने पूरा है एक हजार एक सौ अस्सी शाखा ये किस में कितने शाखा है उसमें कहा गया भगवान राम हनुमान का संवाद है मुक्ति उपनिषद उसमें ये कहा गया किसी में कितने उपनिषद है ईशावास्य में पहले प्रथम मंत्र में ईशावास्यदम सर्व यगत्याम जगत तेन त्यक्त नुंजिता माँ गृध कस्य ईशा वास्यम इदम सर्वम ईदम सर्वम ईशा का आच्छादनियम सारे कुछ प्रपंच को ईश्वर से ढाक देना ईश्वर से कैसे ढाकेंगे ढाँकने के लिए कपड़ा से ढके तो कपड़ा को पहले पकड़ना पड़ता है ईश्वर से कैसे ईश्वर भावनाया ईश्वर भावना से सबको ढाक दे तो ईसा भावना से ढकेगा कैसे सब कुछ ईश्वर ही भावना करे और अन्य जैसे कपड़ा से ढाक देते हैं जिसको ढाँकते वो दिखता नहीं पुस्तक पुष्प इसको ऊपर कपड़ा डाल दिया वो नीचे क्या है दिखता नहीं सबको ईश्वर भावना से ढाकने क्या अभिप्राय है ईश्वर भावना कर और कुछ भावना नहीं और कुछ है ही नहीं किंतु यदि सारा प्रपंच सत्य हो खाली ढाँक देने से क्या हो जाएगा सामने यदि सर्प सत्य सर्प आ गया आँख बंद करेंगे तो भय लगेगा हु? देखने पर तो भय लगता है आंख बंद कर देंगे तो निर्भय हो जाते हैं <laughs> ज़्यादा भय लगता है कहीं आ गया पास में यदि प्रपंच सत्य है उसको ढाक देने से क्या उसे छुटकारा कैसे मिलेगी श्रुति कहती सब को ढाक दे और तय न त्यकते था उसे त्याग हो जाता है ईश्वर भावना करने से बाकी सब का त्याग हो जाता है इससे सिद्ध होता है सब प्रपंच सत्य नहीं है झूठा दिखता है उसको देखो नहीं तभी त्याग होता है यदि वास्तव होगा कपड़ा से ढाक दिया तो त्याग नहीं होता है वास्तव बन ही उसको कपड़ा से ढाक दो कपड़ा जलेगा ढाक नहीं सकते है ईश्वर को ईश्वर भावना से सारे को ढाक दे श्रुति आदेश है इसे सारे सर्वत्र ईश्वर ही ये चिंतन करें और कुछ नहीं ईश्वर भावना बाकी सब कुछ है ही नहीं यदि होता तो ढाकने से कहाँ जाएगा वो तो रहेगा उसे भय संसार से जो भय है ईश्वर भावना से भय की निवृत्ति कैसे होगी यदि वो सत्य है और सर्वम कहन से अपना स्वरूप भी ईश्वर है तो सर्वम इदम अहम च ईश्वर ब्रह्म ये भावना है वही बृहदारण्य के मैं अहम ब्रह्मा अष्टी है ये चिंतन करने के लिए इतने मात्र से सब ज्ञान का उपदेश हो गया सर्वम इदम अहम च ब्रह्म सब कुछ एक अद्वितीय ब्रह्म है और कुछ नहीं है तेन त्यक्त्यन भुंजिता त्याग यहाँ सन्यास हो गया वृहदारण्य में सन्यास कहेंगे या बल के गृहता समय रह करके शास्त्रार्थ में जीत करके बड़े विद्वान फिर सन्यास लेने के जो आएंगे मैत्री को पत्नी को ज्ञान उपदेश करके सन्यास लेते हैं तो संन्यास भी वृहदारण्य में कहा गया तेन त्यक्त्य न महा गृह इच्छा आकांक्षा ऐसा तन्यास मुख्य है किसके धन की चाह नहीं करे ऐसणा का अभाव अथ नकाम ये मान में कहेंगे कामना करते हुए पुत्र वित्त आदि की आवश्यकता है धन आदि से साध्य यज्ञ आदि कर्म करे लोक प्राप्ति के लिए किंतु निष्काम जो हो जाता है किम प्रजा कर ये सामनो या आत्मा अयम लोक सारा ये लोक हमारा आत्मा ही हो गया तो प्रजा पुत्र धन से हम क्या करेंगे कोई आवश्यकता नहीं सबका तो त्याग त्यागे ऐसे होता है सब एक ईश्वर में ही अहम असमें ब्रह्म ऐसी चिंता न करने से और कुछ है नहीं किसकी अपेक्षा करें किसकी इच्छा करेंगे आत्मा से भिन्न कोई है तो उसकी इच्छा करेंगे माँ गुर्ध कह करें कि कस्य सिद्धन किसका धन है है कहाँ आत्मा से अति तो क्या है किसका है किसी का कुछ नहीं कोई है ही नहीं किसकी इच्छा करे इच्छा का भाव ऐसा संन्यास ये वृद्धारण्य में इसको ही विस्तार के साथ कहेंगे जो तत्व ज्ञान के लिए अधिकारी है उनको तो इतने एक मंत्र ईशावासी उपनिषद का प्रथम मंत्र उसमें ज्ञान का उपदेश हो गया संन्यास भी कह दिया गया पूरा ज्ञान उसमें हो जाता है यदि अधिकारी हो साधन चतुषा संपन्न हो तीव्र वैराग्य हो और जो कृतोपासति है उपासना करके इष्ट देवता का साक्षात कर किया हो खाली उपासना जिसने किया कि ओ कृतोपास नहीं ऐसे सबने उपासना की है थोड़े बहुत उपासना तो सब इस जन्म पूर्वजन्मे सबने की है इसको कृतोपास्य नहीं कहते हैं उपासना करके इस देवता का साक्षात्कार जिसको हुआ जिसने भोजन किया है और उसको भोजन करना नहीं सकेंगे तो एक दो बिस्कुट कोई खाए तो फिर भोजन करेगा बोला हमने भोजन नहीं किया जितने खाने पर भोजन नहीं किया कुछ लोग तो मानते हैं भात जब तो नहीं खाए दो चार परोठा खाया तो कहीं भोजन नहीं किया क्या वो तो परोठा खाया भोजन कह गया भोजन तो भात कहाँ खाने से होता है तो थोड़ा भोजन किया करना पेट भर करके खाया उपासना की मात्र तो इष्ट देवता साक्षातार्थक जिसने उपासना की उस श्रेष्ठ अधिकारी है वेदांत सवर्ण के लिए उसको वेदांत सवर्ण मात्र से ज्ञान हो जाता है ज्यादा श्रवर्ण मनन निधि ध्यास की आवृत्ति की आवश्यकता नहीं यदि ज्ञान हो जाता है तो आवृत्ति की आवश्यकता नहीं और यदि ज्ञान नहीं होता है आवृत्ति करनी है और कुछ नहीं करना एक बार खाने पर पेट नहीं भन, भरा तो फिर क्या करना पड़ेगा प्राणायाम करने से पेट भर जाएगा एकांध जा कर बैठे नहीं से क्या करना पड़ेगा खाना पड़ेगा एक बार खाया पेट नहीं भरा चलो क्या है खाने से पेट नहीं भरा चलो चलो कोई ऐसा करता है थोड़े खाया पेट नहीं भरा क्या इसे लाभ है थोड़े खाए तो पेट, पेट नहीं भरता और खाने पर पेट भरेगा क्या भरमाना चलो ऐसा नहीं थोड़ा श्रवण करने से ज्ञान नहीं हुआ तो छोड़ करके जाकर एकांत बैठ कर करे करे में करने लगा शीर्षासन उसे नहीं साक्षात्कार होने के लिए उस श्रवण मनन निधिहासन की आवृत्ति करनी होती है तो उसके लिए एक उपनिषद ईशाभाष्य के ऊपर भाष्य वो फिर प्रत्येक उपनिषद में भाष्य लेकर करके भगवान भाष्य करो स्पष्ट करते हैं एक ही तत्व को ही विभिन्न प्रकार से विभिन्न रूप से कहते हैं किसी प्रकार शिष्य ग्रहण कर जो अनधिकारी अधिकारी नहीं है जिसको ज्ञान नहीं होता है अथवा है उसके लिए कहा गया कर्म करने के लिए गुरबन है वही कर्माणी जी जी विशेष जो सौ वर्ष जीना चाहते कर्म करते हुए कर्म करना चाहिए यज्ञ दान तपस्या वो पावनानी तो कार्यम त्या, त्याज्यम त्याग नहीं करना उनको करना ही चाहिए गीताएँ भगवान कहते वरनाश्रम धर्म पालन करना ही चाहिए करने से अंत कोण शुद्ध होता है तो आगे कर्म कहा गया और कुछ जो कर्म करने पर अंत कोण शुद्ध होता है उनके लिए उपासना तो वेद में से कर्म कांड बड़ा है उपासना भी है छोघे्य में बहुत उपासना प्रकरण है आगे ज्ञान प्रकरण है सब उपनिषद में ज्ञान का उपदेश है उपासना भी कहते हैं बृहदार ये पंचोदशी कारण विद्यानंद स्वामी ने कहा उपासत अतयवात्र ब्रह्मशास्त्र भी ब्रह्मशास्त्र उपनिषद वेदांत में भी उपासना का चिंतन किया गया उपासना से अंतःकरण की शुद्धि होती है उपासना की आवश्यकता है जो कृतोपास्थ्य है उत्तम अधिकारी है उनको श्रवण मात्र से ज्ञान होता है और जो श्रवण मात्र से ज्ञान नहीं होता है तो श्रवण मनन निधि ये तीनों साधने सौसे अंतरंग साधन ज्ञान प्राप्ति का ज्ञान से मुख्य ये वेदांत का सिद्धांत है ज्ञान है अपरोक्ष ज्ञान जिसे मुख्य होगा क्योंकि बंधन प्रत्यक्ष है अपरोक्ष है परोक्ष नहीं परोक्ष भ्रम की निवृत्ति परोक्ष ज्ञान से तो हो जाती है अपरोक्ष भ्रम की निवृत्ति अपरोक्ष ज्ञान से ही होगी परोक्ष ज्ञान से नहीं होती है यदि प्रत्यक्ष देखा जब तक सर्प नहीं रज्जू है इसे प्रत्यक्ष नहीं हुआ कोई कहने पर भी विश्वास कर कोई आगे नहीं दौड़ता है पकड़ने के लिए गुरुजी कहेंगे पिताजी कहेंगे अरे सर्प नहीं रज्जु है ले आओ दौड़ करके कोई नहीं जाएगा सर्प देखकर कर डर कर आया और गुरु को भी कहेगा पिताजी को कहे नहीं आपने देखा नहीं जाकर देखो सर्प है हम तो नहीं जाएंगे सर्प है प्रत्यक्ष जब रज्जु देख लिया तो सर्प भ्रम की निवृत्ति होती है ये संसार भ्रम प्रत्यक्ष अपरोक्ष सबके अपरुक्ष ज्ञान से उसकी निवृत्ति होती है सामान्य रूप से तुम ब्रह्म हो तत्त्वमसि तो कह दिया तुम ब्रह्म हो समझिला मैं ब्रह्म हूँ ये तो समझा जाता है अहम अस्मि ब्रह्म मैं ब्रह्म हूँ ऐसे हो गया इतने तक तो ज्ञान है इतने ज्ञान जो होता है इसको वाक्यार्थ ज्ञान नहीं कहते हैं ये पदार्थ ज्ञान होता है वाक् ज्ञान अलग है पदार्थ ज्ञान वाक्यार्थ ज्ञान के लिए कारण किंतु पदार्थ ज्ञान ही वाक्यार्थ ज्ञान नहीं जैसे वन्हनी ना सिंचेत वन्हीं के द्वारा सेचन गीला करे पेड़ पौधों को ये तो समझ में आ गया हिंदी अर्थ कर दिया भाषा में अनुवाद हो जाएगा किन्तु वन्हीं के द्वारा कैसे सेचन गीला करना है योग्यता नहीं है योग्यता ज्ञान भी कारण शाब्दबोध होने के लिए तत्व सिम्य अर्थबोध होने के लिए तम पदार्थ तत्पदार्थ में एकत्र होने की योग्यता होनी चाहिए मैं अल्पज्ञ हूँ परिच्छिन्न हूँ जो भावना है तो ब्रह्म सर्वज्ञ सर्वस्तमान व्यापक है एक एक होगा सुन तुम ब्रह्म कह देते मैं ब्रह्म हूँ किन्तु मैं कहते सम देह में हूँ बुद्धि परिच्छन में हूँ शब्द से कोई नहीं कि मैं ब्रह्म का है तो मैं कहते सम अब ब्रह्म व्यापक है योग्यता है दोनों में एकत्र होने का कैसे संभव है असंभावना है जब असंभावना है जो ज्ञान है इसको ज्ञान को परोक्ष कहते अपरोक्ष ज्ञान होने के लिए मनोनिधि ध्यान करना पड़ता है इस ज्ञान के विषय में मतभेद है विवरण प्रस्थान भामती प्रस्थान से दो विभाग है पंचपादी का ग्रंथ है पद्म पदाचार्य के द्वारा लिखी गई टीका है ब्रह्मसूत्र भाष्य के ऊपर व्याख्या है पंचपादि का ऐसे प्रवाद है उन्होंने पूरी व्याख्या लिखी किंतु उनके मामा कोई सब ग्रंथ जला दिया तीर्था में जाते समय फिर भगवान भाष्यकर को उन्होंने सुनाया था चतुसूत्री के ऊपर व्याख्या उसको भगवान भास््यकर का कंट में कंठ तथ वो सुनाए आगे लेकर के वही ग्रंथ रहा उनके बुद्धि को भी कुछ खाद्य खिलाकर के मामा ने भ्रष्ट कर दिया जो उनका अद्वैत में मत में विरुद्ध था तो भगवान भाष्यकर को जितने सुनाया था इतने ही चतुसूत्र में ऐसा कहते हैं पंच का था पाँच नहीं पंचयिस्तार व्याख्यान उसमें चार सूत्र के ऊपर व्याख्या है उसके ऊपर विवरणाचार्य प्रकाशात्म जितने विवरण नामक ग्रंथ लिखा व्याख्यान वो है विवरण प्रस्थान महा, महात्मा के द्वारा लिखा गया अपने मुख्य प्रस्थान विवरण मत है वाचस्पति मिश्र के गृहस्थ थे किंतु बहुत उद्भट विद्वान थे उनके विषय में ऐसा है कि उनकी ग्रंथ लिखते लिखते लिखते इतने तन्मय हो गए सर चेय दर्शन के ऊपर व्याख्या उन्होंने लिखी सांख्य योग न्याय वैशेषिक सब के ऊपर व्याख्या है अंत में उत्तर मीमांसा ब्रह्मसूत्र व्याख्या लगते समय ऐसे प्रवाद ही दीप बुझ जाने से उनकी पत्नी आकर के उसको जला दिया तो देख के पूछा तुम कौन हो तो रोने लगी कितने साल हो गया सब रोज सेवा करती भजन खिलाती सेवा करती और तो कुछ बदशा भी नहीं हुआ इतने भी नहीं कि मैं कौन मैं पत्नी हो, इतने भी नहीं जानते तो फिर उन्होंने कहा चलो तुमको पुत्र तो नहीं दे सका तुम्हारे नाम पर ही ग्रंथ कर दें करके तुमको वो भामती नाम रखा इसे कहते हैं पत्नी का नाम पत्नी का नाम था भामती बहुत बड़े विद्वान थे उनके मत में कहीं कहीं भेद है तो कहते शब्द से तार्कि लोगों भी कहते शब्द से परोक्ष ज्ञान होता है अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता है इसलिए तत्वम से आदि श्रवण करने पर परोक्ष ज्ञान होगा फिर आगे मनन निधि ध्यास करेंगे ध्यान करने पर मन से ही अपरोक्ष ज्ञान होगा ऐसे उनका मत है विवरण मत में शब्द से अपरोक्ष ज्ञान होता है तो शब्द से यदि अपरोक्ष ज्ञान होता है तत्वम से आदि सुनने पर अपरोक्ष ज्ञान हो जाएगा क्योंकि अपरोक्ष होता है ब्रह्म यह साक्षात् अपरोक्षाद ब्रह्म ब्रह्म अपरोक्षरूप है उसका ज्ञान तो अपरोक्ष ही होगा परोक्ष नहीं हो सकता है तो संशय और विपरीत भावना रहने से अपरोक्ष होने पर भी अपरोय जैसे नहीं लगता है संशय विपर है तो निश्चय नहीं होता है इसलिए ये वहाँ लगता है अपरोक्ष नहीं हुआ यद्यपि अपरोय है और संशय विपर्य नष्ट हो गया वही पूर्व ज्ञान ही आगे रहता है वो इसको अपरोच कहते हैं तो जब तक संशय विपर्य है वो ज्ञान अपरोक्ष होने पर भी इसको कहते दृढ़ नहीं है दृढ़ अपरोक्ष नहीं है दृढ़ कब होगा जब संशय विपर्य निवृत्त हो जाए तो पहले अपरोक्ष है किंतु दृढ़ नहीं है आगे संस मनन निधिध्यासन के द्वारा संशय और विपर्य निवृत्त होने पर कहते दृढ़ अपरोक्ष दृढ़ अपरोक्ष अविद्या का निवर्तक है संशय है शास्त्र में संशय शास्त्र अद्वैत का प्रतिपादक है अथवा नहीं है ये संशय की निवृत्ति होगी श्रवण के द्वारा और जीव ब्रह्म की एकता कैसे हो सकती है दोनों विरुद्ध है अल्पज्ञ सर्वज्ञ एक दुखी एक आनंद रूप है दोनों का अभेद कैसे होगा एक परिचन्न है एक अपरिच्छन संशय की निवृत्त होती मनने के द्वारा जिसको कहते प्रमेय संशय उसके बाद संशय निवृत्त हो जाने के बाद भी समझे में आ गया तर्क से समझ लिया कि हो सकता है एकत्र तो। फिर भी अहम अस्मि ब्रह्म कहते समय अहम कहते समय देह में हम बुद्धि होती है इसको कहते विपरीत भावना अनादिकाल से इसे विपरीत भावना है देह में हम बुद्धि इतने दृढ़ है समझदार व्यक्ति समझते हैं तारकिकों लोग बिल्कुल अनुमान के द्वारा निश्चय कर देते हैं, आत्मा अलग है प्रतिवादी अलग है देह अलग है जितने निश्चय करने पर भी देह में हम बुद्धि मैं मनुष्य हूँ पूरा पक्का निश्चय है मैं मनुष्य हूँ मैं पुरुष हूँ मैं गृहस्थ हूँ अथवा सन्यासी यह तो निश्चय है देह में हमबुद्धि दृढ़ है ये विपरीत भावना की निवृत्ति निधि से होती है तो निधि निवृत्त होने पर जो ज्ञान पहले हुआ था वही ज्ञान ही दृढ़ हो जाता है जब संशय विपर्य नष्ट हो जाता है तो एक मत में कहते पहले तो अपरुष ज्ञान हुआ किंतु तो दृढ़ नहीं था वह अपरुष ज्ञान सवर्ण मात्र से जो होता है वो अज्ञान का संसार का कारण अज्ञान है अज्ञान का निवर्तक नहीं है अपितु तो अज्ञान का निवर्तक है दृढ़ अपरुष ज्ञान जो कि मनन निधिद्यासन के बाद होता है तो श्रवण मन निधि तीनों होने के बाद ही अपरोक्ष ज्ञान होता है जो दृढ़ वही अज्ञान का निवर्तक है कहीं कहीं दृढ़ अध करके ऐसे भी कहते प्रतिबद्ध और अप्रतिबद्ध प्रतिबंधक है संशय विपर्य प्रतिबंधक है वो प्रतिबंधक होने के कारण वो अपरोक्ष होने पर भी अज्ञान का निवर्तक नहीं होता है जो संशय विपर्य नष्ट हो जाता है प्रतिबंधक समाप्त हो गया तो अज्ञान की निवृत्ति होती है वो ऐसे भी कहा जाता है तो पहले अपरोक्ष होने पर भी दृढ़ अदृढ़ है आगे दृढ़ होगा पहले प्रतिबंधक है आगे प्रतिबंधक निवृत्ति होगी किसी प्रकार भी श्रवण मनन निधि ध्यान तीनों करने पर ही जो ज्ञान होता है अपरोक्ष ज्ञान वो दृढ़ हो पर अप्रतिबद्ध हो तो अपरोक्ष कहा जाए वही अज्ञान का निवृतक हो वाचस्पिक कहेंगे पहले श्रवण करने पर प्रमाण संशय दूर हो गया मनन करें निदिधासन करें पहले परोक्ष ज्ञान होता है आगे अपरोक्ष ज्ञान होता है और अपरोक्ष ज्ञान ही अज्ञान का निवर्तक तो उनके मत में भी श्रवण मनन निदिधासन तीनों चाहिए विवरणकार मत में भी श्रवण मनन निध्यासन होने के बाद जो ज्ञान है वही अज्ञान का निवर्तक केवल शब्द में भेद है भाषा में प्रेद है कोई कहेंगे पहले परोक्ष कोई कहेंगे पहले अपरिचय होता है बाद में दृढ़ अपरिचय होता है वाचस्पति कहेंगे पहले परोक्ष होता है बाद में अपरिचय होता है ये इसमें प्रक्रिया में शब्द प्रयोग में भेद है किंतु दोनों के मत में ये विरोध नहीं समान है शवण मनन निदिध्यासन पूरा होने पर संशय विपर रहित तो ज्ञान होता है उसी ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती इसमें मतभेद नहीं है दोनों में इतने हैं कि वेद तो नहीं एक है तो श्रवण मनन दिध्यासन तीनों आवृत्त करनी पड़ती क्योंकि इसका फल दृष्ट प्रत्यक्ष है जो दृष्ट फलक है उसमें फल प्राप्ति तक करनी पड़ती है जैसे भोजन तृप्ति फलक है जो अदृष्ट अदृष्टजनक है वो फल की प्राप्ति तो बाद में होगी इसलिए कर दिया याग कर दिया आगे स्वर्ग मिलेगा मनने के बाद किंतु तो वेदांत श्रवण ऐसा श्रवण मनन थोड़ा कर दिया मुक्ति मिलेगी बाद में यह नहीं अपरक्षी ज्ञान होने तक श्रवण मनन निध्यासन की आवृत्ति आवश्यक है वही है उससे अंतरंग साधना उससे जो असमर्थ है उनके लिए उपासना उपासना करने के लिए हम तो कोण शुद्ध नहीं तो वो कर्म करेंगे निष्काम कर्म निष्काम कर्म नहीं कर पाते सकाम कर्म करें वैदिक मार्ग में चले ये सब क्रमशः है किन्तु सबसे श्रेष्ठ है श्रवण मनन निधि उपासना में भी बहुत प्रकार उपासना है तो सबसे श्रेष्ठ है अहम अस्म ब्रह्म अहंकर उपासना वो भी करने के लिए सब समर्थ नहीं होते है तो द्वैतोपासना आदि प्रतिकोपासना आदि पहले करते हैं ये सब साधन है ज्ञान जब होता है पहले जीवत जीवित अवस्था में ज्ञान हो गया अपरक्ष ज्ञान तो उसमें आवरण की निवृत्ति हो जाती है किंतु विक्षेप एक अज्ञान में दो शक्ति आवरण और विक्षेप आवरण निवृत्ति होने से मैं ब्रह्म हूँ ऐसे निश्चित तो हो जाता है किंतु विक्षेप रहने से संसार का भान होता है संसार का भान होने से संसार का बाद हो जाता है पहले सत्य तो बुद्धि थी मिथ्या तो निश्चय हो जाता है मिथ्या होने पर भी दिखता है संसार तो व्यवहार करता है ज्ञानी नहीं तो संसार ही नहीं दिखेगा कोई कहते अज्ञान यदि नष्ट हो जाता है अज्ञान का कार्य शरीर प्रपंच सब नष्ट हो जाएगा तो ज्ञान होते ही शरीर समाप्त हो जाएगा प्रपंच नहीं रहेगा ऐसा होना चाहिए तो वास्तव तो ऐसा नहीं है ज्ञान होने के बाद ही यदि शरीर समाप्त तो हो जाए तो ज्ञानी रहेगा नहीं ब्रह्म उपदेश करने के लिए श्रुति कहती तद विज्ञानार्थम गुरुमेव अभिकसित समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम तो ज्ञानी रहे क्या शरीर रहे तो उपदेश करेगा शिष्य को देखेगा तो उपदेश करेगा और यदि ज्ञान हो गया सौ का अभाव हो गया ना शिष्य को देखेगा ना शिष्य क्या शिष्य की प्रार्थना सुन सकता है ना बोल सकता है तो ग्रुपदेश कैसे करेगा ऐसे सिद्ध होता है ज्ञान होने के बाद भी शरीर रहता है किंतु इतने अंतर है और देहादि में अहम बुद्धि समाप्त हो जाती प्रपंच में सत्य तो बुद्धि नहीं रहती है तो देख बाधित तो हो जाता है बाधित तो होने के बाद भी ऐसे थोड़ी देर रहता है इसको कहते बाधित अनुवृत्ति बाधित तो होने पर ही रहता है दृष्टान्त देते हैं कोलाल चक्र घटा बनाता है घुमाता है तो बंद कर दिया घुमाना दंड हटा दिया रख दिया घटा बनाने के बाद तो दंड चक्र कुशम घूम घूम करके स्थिर होता है नहीं कि दंड फेंक दिया तो चक्र तुरंत बंद ऐसा नहीं होता है कुछ देर घूमता है संस्कार है इसी प्रकार अविद्यावृत्त होने पर भी संस्कार रहता है कुछ दिन जब तक प्रारब्ध कर्म है तब तक भोग होता है उसके पश्चात तो प्रारब्ध कर्म समाप्त होने पर जो अविद्या का लेस अथवा संस्कार कुछ रहता है उसकी भी निवृत्ति हो जाती है अविद्या की निवृत्ति पूरी भूयस चांदते विश्वमाया माया निवृत्ति पूर्व माया की निवृत्ति हो जाने से आगे विदेह कब को प्राप्त करता है उसको कहते विदेह मुक्ति जब तक शरीर है तब जीवन मुक्ति जीवन प्राण है तो जीवन मुक्ति ज्ञान होने के बाद और देह समाप्त हो गया तो उसको कहते विदेह मुक्ति बृहदारणिक उपनिषद उप्र व्याख्या है भारतिक सुरेश्वाचार्य की व्याख्या है भारतिकार है सुरेश्वाचार्य उनकी शाखा है कानो शाखा बृहदारणिक उपनिषद आएगी भगवान भाषिका ने जो भाष्य लिखा है कानो शाखा में एक बृहदारणिक उपनिषद है माध्यम दिन शाखा है कि दूसरी शाखा उसे भी बृहदारणिक उपनिषद है दोनों शाखा में पाठ में थोड़ा स्वल्प अंतर है तो बृह धारण्य उपनिषद जिसके ऊपर व्याख्या भगवान भाष्यकार ने भाष्य रचना की वो कानू शाखा है और माध्यम दिन शाखा के ऊपर जो बृहधारण्य उपनिषद उसके ऊपर स्वप्प व्याख्या है विद्यारण स्वामी की किंतु तो ये प्रसिद्ध है कानू शाखा के ऊपर भाष्य है इसके ओर वार्तिका ने, ले ने वार्तिका ले लेखा उनकी शाखा कान्ह शाखा थी भगवान भाष्यकार की शाखा है तैतरीय शाखा तो तैत्तरी उपनिषद के ऊपर और बृहदारण्य उपनिषद पर दोनों के ऊपर भारतीय के लिखने के लिए भाष्यकार ने उनको आज्ञा की और शंकर दिग्विजय दिग्विजय में आएगा तो शाखा बृहदारण्य भगवान भाष्यकर की शाखा कहीं कहीं भूमिका में होगा कानो शाखा कहीं कह दिया किसने कहा है वो ठीक नहीं वो शाखा उनकी तितरी शाखा है इनका है कान्ह शाखा बृहदारण्य उपनिषद इनमें उपनिभाष्यकार केवल भारतीय के लिखते समय भारतीय का कुछ मत है इसके ऊपर तीन ही चलता है एक है वाचस्पति मत का मत है अवच्छेदवाद और विवरणकार है बिंब प्रतिबिंबवाद और भारतीय कार्य मत है आभासवाद वाचस्पति कहते हैं ब्रह्म जीव ब्रह्म की एकता है तत्समानते सिद्धांत है व्यापक है ब्रह्म उसी व्यापक ब्रह्म को जीव कहते हैं जब अंतकन आवच्छिन्न हो जाता है उसका नाम हो जाता है जीव अंत हो गया अवच्छेद का जैसे आकाश व्यापक है घटक रखता है घट के अंतर्गत आकाश है इसको कहते घटा का से अवचिन्न, घट से घिरा हुआ घट के अंतर्गत जो आकाश है इसको कहते हैं घटा के अंतर्गत आकाश है तो उसको कहते मठा गुहा के अंदर का आकाश हुआ तो गुहा आकाश कमंडल को करक कहते करक कर्क के अंदर आकाश है तो करकाश ऐसे घटा का आकाश मठा आकाश करकाश गुहा आकाश ऐसे नाम अलग अलग हो जाता है ठीक इसी प्रकार तत्त्व जीव के अंतकरण से अलग है अंतकरण अलग है तो अंतकरण अवचना आत्मा भी अलग हो जाता है एक ही आत्मा है ब्रह्म तो वह भिन्न होने से अनेक अंतकर्ण अवचिन्न आत्मा भिन्न भिन्न हो गई उनका नाम जीव होता है जब जाता है स्वर्ग नरक जाएगा मरने के बाद अंतकर्ण जाता है तो अंतकर्ण आव आत्मा जाता है गमनागमन होता है ऐसे प्रयोग होता है इसे वाचस्पति मिश्र का मत है विवरणकार कहते हैं आभाष प्रतिबिंब चिदाभास जीव है जैसे जल में घड़े में घड़ा में जल है जल में आकाश का प्रतिबिंब दिखता है आकाश व्यापक होने पर भी जल भरने पर भी आकाश तो है किंतु दिखता नहीं वो आकाश जल के में प्रतिबिंबित आकाश दिखता है ये प्रतिबिंबित आकाश को ही बच्चा समझता है आकाश घड़े में आकाश दिखता है जल को हिलाए तो कहता आकाश हिलता है जैसे प्रतिबिंब आकाश को ही आकाश समता है बच्चा इसी प्रकार आपके अंतकरण में चैतन्य का प्रतिबिंब है उसको मैं मानते हैं आप प्रतिबिंब को मैं मानने से प्रतिबिंब सब दर्पण में जैसे प्रतिबिंब अलग अलग सब अंतकर्ण प्रतिबिंब अलग है तो जीव अनेक हो गए भारतीय कार्य के मत और विवरण मत में यही है दोनों के मत में प्रतिबिंब अंतकर्ण में होता है किंतु बृहदार ये भारतकार का मत है आभाषवाद आभास इसलिए कहते हैं और प्रतिबिंब को सत्य नहीं मानते प्रतिबिंब को मिथ्या मानते भारतिकार प्रतिबिंब को मिथ्या मानते और विवरणकार प्रतिबिंब को सत्य मानते दोनों में यही भेद है और कोई भेद नहीं आभाषवाद प्रतिबिंबवाद में ये कहते प्रतिबिंब मिथ्या है भारतिकार कहते विवरण कार्य कहते प्रतिम्ब नाम को कोई वस्तु है ही नहीं मुख ही दिखता है दर्पण के माध्यम से बिंब ही है बिंब ही दर्पण के माध्यम से दिखता है इसलिए सत्य है प्रतिम्ब को सत्य मानने से प्रतिम्बवाद हुआ प्रतिम्ब को मिथ्या मानने से आभास मानने से आभासवाद हुआ भारतीय कार्य के मत में तो उनका आभासवाद ये प्रतिब और वाचस्पति है अवच्छेदवाद तीनों मत चलता है पंचोदशी में अवच्छेदवाद निराकरण किया गया खाली अवच्छेद होने से जो जीव हो जाएगा तो घटा अवच्छन आत्मा भी जीव हो जाए दीवाल के अवचन आत्मा भी जी जीव हो जाए अंतकण अवच्छन आत्मा क्यों जीव होता है तो उसमें फिर पंचदश में आया दो अवच्छेद होने में कोई आपत्ति नहीं जैसे माप करेंगे, लकड़ी के माप हो करने वाले कु क्या कहते उसको पहले कहते थे माप आजकल लीटर जैसे माप करते हैं पहले टेप है टेप क्या नहीं लीटर जैसे होता है माफ करने, करने का एक वजन माप करने के लिए वॉल्यूम परिमाण माफ करने के लिए लीटर होता है परिमाण मापने के लिए वो शेर होता है किलो होता है ओजन के लिए ये होता है ये माप करने के लिए प्रस्थ करते हैं प्रस्थ ये दारूजन्य प्रस्थ कहते हैं संस्कृत में आजकल परिमाणा मापने के लीटर होता है इतने परिमाणा मापने का तो प्रस्थ लकड़ी से बनाए धातु से बनाए परिमाण में क्या भेद हो जाएगा तंडुल मापेंगे दुग्ध मापेंगे तो लकड़ी का प्रस्थ बनाओ चांदी का प्रस्थ बनाओ लोहे का बनाओ ताम्र का बनाओ परिमाण में कोई भेद होगा ऐसे परिच्छे में तो ध्वनि में भेद नहीं तो अंतकरण अवच्छिना यदि जीव हो गया तो भित्ति दीवाल अवच्छना आत्मा क्यों जीव नहीं है पंचदशी में आया तो ये कहते नहीं लकड़ी में मापेंगे और कांस पात्र में मापेंगे परिणाम में तो भेद नहीं किंतु कांस्य में जो तंडूर भरेंगे चावल थोड़ा सा में प्रतिंब दिखता है और लकड़ी में भरेंगे तो प्रतिंब दिखेगा नहीं दिखेगा तो यही विशेष हो गया तो फिर पंचदश में तो आपने आभाष मान लिया प्रतिबिंब दिखता है मतलब चिदाभास हुआ यही भेद हम कहते हैं में चिदाभास होता है और दीवाल आदि में चिदाभास नहीं होता है इसलिए प्रतिबिंबवाद ही ठीक है बिंब प्रतिबिंब आभाषवाद ठीक है अवशिधवाद ठीक नहीं है ऐसे पंचदश में कहा गया तो दोनों मत ऐसे चलता है दोनों मत में प्रक्रिया में भेद है किंतु ऐसे सिद्धांत में तो कोई भेद नहीं प्रक्रिया में भेद है तो बृहदारणिक उपनिषद में जब आरती कार्य कहेंगे आभाषवाद किंतु दोनों में प्रतिबिंब ही जीव है बिंब रूप ब्रह्म है और दोनों में अहम अश्मी ब्रह्म से ज्ञान होता है तो इसमें प्रश्न करते मैं ब्रह्म ये ज्ञान किसको होगा जीव को होगा या ब्रह्म को होगा किसको में ब्रह्मो ज्ञान होगा शुद्ध ब्रह्म को, को ज्ञान होगा मैं ब्रह्म हूँ तो जीव को ज्ञान होगा जीव तो चिदाभाष है अथवा प्रतिबिंब है तो मैं ब्रह्मो ज्ञान तो ब्रह्म हो जाएगा होना चाहिए कि मैं चिदाभाष हूँ मैं प्रतिबिंब हूँ ये ज्ञान तो ठीक है अब ज्ञान होगा मैं जैसे दर्पण आपका प्रतिम्ब दिखता है और प्रतिम्ब कहेगा मैं अमुक हूँ तो भ्रम हो जाएगा तो कैसे ज्ञान जीव को ज्ञान होगा मैं ब्रह्म हूँ तो ज्ञान तो ब्रह्म, ब्रह्म, ब्रह्म हो जाएगा तो यदि ब्रह्म को होगा तो ब्रह्म फिर निष्क्रिय कैसे होगा निर्विशेष कैसे होगा ब्रह्म को ज्ञान होता है तो अभिक्रिय नहीं विकार वाला हो जाएगा तो उसमें दो प्रकार है चिदाभास से विशिष्ट अंतकर्ण में चैतन्य का प्रतिम्ब दिखता है प्रतिम्ब विशिष्ट अंतकर्ण है जीव होता है अंतकर्ण अवश्य चैतन्य को प्रमाता कहते हैं अंत कोणावसन चैतन्य जीव है उसको ज्ञान होता है मैं ब्रह्म हूँ किंतु दो प्रकार होता है मैं ब्रह्म हूँ ज्ञान होने के लिए मैं ब्रह्म हूँ यह समानधिकण हुआ जैसे नीलम उत्पलम नीलम च तद उत्पलम च ये समानधिकण होता है मैं ब्रह्म हूँ मैं और ब्रह्म दोनों का अर्थ एक है नील जितने स उत्पल नहीं जितने उत्पल स्व नील नहीं जो कमल नील वर्ण का है उसको कहते हैं नीलोत्पलम इस प्रकार अहम और ब्रह्म दोनों का अर्थ एक होना चाहिए तब अहम ब्रह्मास्मि होगा यदि अहम शब्द का अर्थ अंत करण अवश्य ब्रह्म है शुद्ध दोनों एक हुआ नहीं हुआ तो ब्रह्म हो जाएगा तो उसमें एक मत है अहम ब्रह्मास्मि में बाध समनाधिकरण बाध समाधिकरण क्या है एक को बाध करके दूसरा बोताना द्वादश मनाधिकरण होता है चौरा स्थानु चौर स्थानु द्वादश मनाधिकरण जिसको हम काले चोर समझकर डर रहे थे वो चोर नहीं तो पेड़ के ठूंटे ठूंटे चोर स्थानु है स्थानु चोर है चोर स्थानु नहीं स्थानु चोर नहीं किंतु जिसको हम चोर समझते भ्रांति से वो वास्तव स्थानु है चोर नहीं किंतु स्थान में इसको क्वादशाधिकलुद्र सर्व ब्रह्म इवि बादशमाधिकं ब्रह्म का तो नास्थ कि ब्रह्म अस्थि नहीं तो सर्व अनेके ब्रह्म एक नाम ब्रह्म नाम रूपरि एक होगा ब्रह्म केश होगा ब्रह्म एक अनेके सर्वेत नाम आदि बहुत ब्रह्मशु एक दोनों एक होगा तो सर्व नहीं किंतु ब्रह्म है ये बाध समाधिकरण होता है तो हम स्वयं ब्रह्म में अहम् अंतकरण आदि अहंकार नहीं शुद्ध सिद्ध रूप ब्रह्म हूँ मैं हूँ अहंकार आदि अंतकरण विशिष्ट में नहीं मैं किंतु ब्रह्म हूँ ये बाध समाधिकरण होता है विवरणकार कहते मुख्य समाधिकरण होता है जब चिंतन करता है साधक मैं ब्रह्म हूँ अभ्यास करते करते जब ज्ञान होता है उस समय अपने को देह विशिष्ट मानता है अंतकर्ण विशिष्ट मानता है अंतकर्ण विशिष्ट भी नहीं मानता है वह अपने को कूटस्थ मानता है लक्ष्यार्थ तम शब्द का लक्ष्यार्थ कूटस्थ चिद वही मैं हूँ जब निश्चय होगा तब मैं ब्रह्म ऐसे ज्ञान होता है अहम सिम ब्रह्म ज्ञान होते समय साधक अपने को देह विशिष्ट अंतकर्ण विशिष्ट वाच्यार्थ में अहमबुद्धि उसकी नहीं है अभी तो लक्ष्यार्थ में लक्ष्यार्थ क्या है शुद्ध चिद रूप ब्रह्म है तम शब्द का जो लक्ष्यार्थ वही ब्रह्म है इसे मुख्य समानाधिकरण हो गया ज्ञान तो होगा जीव को किंतु सम उसको अहम इसी शब्द से उसको लक्ष्यार्थ में अहम बुद्धि होती है साधक को साधव की अहमबुद्धि किस में लक्ष्यार्थ में अलक्ष्यार्थ ब्रह्म है इसको लेकर के मुख्य समानाधिकरण हो जाता है द्विजोत्तम ब्राह्मण मुख्य समानाधिकरण है तो मुख्य समानाधिकरण करके अहम ब्रह्माष्टमी ज्ञान होता है किंतु ज्ञान होता है जीव को बाद समानाधिकरण कह सकते हैं वाच्यार्थ को लेंगे तो बाद समाधिकरण अहम शब्द का वाच्यार्थ लेंगे अहम शब्द का वाच्यार्थ ब्रह्म है वाच्यार्थ ब्रह्मने नहीं लक्ष्यार्थ ब्रह्म जो वाच्यार्थ लेंगे तो बाद समानाधिकरण है जैसे चौर स्थान हुआ सर्व ब्रह्म हुआ और लक्ष्यार्थ लेंगे तो मुख्य समानाधिकरण है तो मुख्य समाधिकरण होगा अहमअसी ब्रह्म ऐसे ज्ञान होता है ज्ञान होने के बाद जीवन में तो कहलाता है फिर अब प्रारध कर्म समाप्त पर विधेय मुक्ति होती है विधेय कव्य प्राप्त करता है ये दोनों में समान है विधेय कब्ल्य को, को मुख्य मुक्ति मानते हैं जब प्रारध कर्म समाप्त हो जाता है अब प्रारध कर्म जब रहता है तब तक भान होता है द्वैत प्रपंच का भान होता है और व्यवहार करता है और ज्ञानी की स्थिति जब ज्ञान हो गया योगवाष में आता है भगवान भाषिका ने भी सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह नाम ग्रंथ में स्वीकार किया सात भूमिका का कुछ लोग ऐसे ही कह देते भगवान भाष्यकर नहीं मानते नहीं मानते ऐसा कहीं प्रमाण नहीं भाष्य में नहीं भाष्य में नहीं कहने से नहीं मानते ये बात नहीं अन्यत्र प्रकरण ग्रंथ में कहा है भाष्य में तो उपनिषद मंत्र के ऊपर जो आया उसके ऊपर विचार करते समय जो कहा गया सात भूमिका में प्रथम शुभेच्छा शुभेच्छा होने पर साधन करना इच्छा करता है तो श्रवण करना चाहता है शुभेच्छा आगे शुभेच्छा सुविचार मनन का सुविचार उसके बाद तनुमानसा मनक्षीण होता है श्रवण मनन निधि आसन तीन अवस्था है साधन अवस्था शुभेच्छा सुविचारण तनुमानसा मनक्षीण होता है चतुर्ति भूमिका का नाम सत्वापत्ति उस समय उसको ज्ञान साक्षात्कार हो जाता है साक्षात्कार होने पर ज्ञान तो हो गया किंतु द्वैत भान होता है और दृष्टम दुखम न न न दृष्ट दुख रहता है दुख हो होता है किंतु जो समाधि अभ्यास करता है निरंतर अभ्यास करता है क्रमश अभ्यास बढ़ते बढ़ते ऐसी स्थिति हो जाती है तो अपने क्रिया जब चाहे कर लेगा बाकी समाधि में रहेगा समय पर स्नान आदि सब जो कर लिया भिक्षा कर लिया फिर अपने स्वरूप में रहेगा व्यवहार कम करके स्वरूप में स्थिति अधिक होने पर वो तो पंचमी भूमिका होती है उसमें तो पंचमी भूमिका है असंसक्ति शक्ति असन शक्ति का आसक्ति का अभाव अपने क्रिया केंदु अपने कर लेता है जो आचार्यत्व तो चतुर्थी भूमिका में है चतुर्थी भूमिका में आचार्य उपदेश करना प्रवचन अध्यापन आदि करना पंचमी भूमिका में कवि कवि वो रहते हैं जो चतुर्थी भूमिका में है वो कभी कभी पंचमी भूमिका रहते कभी कभी षष्टमी भूमिका में जाते ऐसे होता है नहीं तो पंचमी भूमिका ष्ठी भूमिका के ष्ठी भूमिका में है पदार्था पदार भाविनी पदार्थ भाइनी पदार्थ का अभाव अपनी क्रिया भी अपने नहीं करेंगे, अपने आप ना खाएंगे ना पानी पियेंगे ना स्नान करें कुछ करने। तो कर नहीं कोई दूसरा करा देगा कह देगा खा लो तो खा लेंगे स्नान कर दिया पानी ऊपर डाल दिया तो डाल दिया दा नहीं तो नहीं अपने कुछ नहीं करेंगे अपनी क्रिया भी नहीं करेंगे और दूसरे थोड़ा कोई कोई ऐसे होता है कोई सेवा किया स्नान करा दिया कुछ खिला दिया तो ठीक है नहीं तो नहीं है और सप्तमी भूमिका में तुरियेगा उसमें कुछ और उ, कुछ नहीं अपने क्रिया स्वयं नहीं करेंगे कोई करने पर भी नहीं करेंगे कहा नहीं सतह ऐसे रहते तो शास्त्र में ये जो सात भूमिका का वर्णन हुआ ये प्रश्न सप्तमी भूमिका में जो चला गया वो क्या भूमिका का वर्णन करेगा सप्तमी भूमिका में कुछ व्यवहार नहीं करता है षठी भूमिका तो वाला कहेगा भूमिका के विषय में कहेगा व नहीं कहेगा और पंचमी भूमिका रहेगा बालाजीत कहेगा पंचमी चतुर्थी के विषय में तो कह देगा कभी षष्ठी सप्तमी के विषय में नहीं कर सकता है तो पंचमी ष्ठी सप्तमी भूमिका कौन कहेगा चतुर्थ भूमिका वाला कह सकता है ये जैसे कोई पढ़ता है ना स्कूल में अभी चतुर्थ में पढ़ा फिर पंचम गया फिर एक साल गया षठ गु जाएगा फिर एक साल सप्तम को जाएगा इसी प्रकार नहीं कुछ दिनों के बाद ऊपर चला गया प्रमोशन उसके बाद वहाँ चला गया चतुर्थी भूमिका में क्या अधिक समय रहता है कभी कभी पंचमी षष्टमी में गया फिर चतुर्थी में अधिक समय रहता है वो चतुर्थी में क्या का माना जाएगा ऋषिकेश में बहुत समय रहता है कभी हरिद्वार चला गया तो पूछेगा कहाँ रहता कहेगा हरिद्वार में रहता हूँ ऋषिकेश में और फिर थोड़ा अधिक अधिक जाकर के हरिद्वार में अधिक समय रहा तो ऋषिकेश में कम समय रहा हरिद्वार अधिक रहा पूछेगा तो क्या कहेगा हरिद्वार में और कभी क्या और थोड़ा, थोड़ा आगे चला गया रुड़के आदि क्या कहेगा रुड़की में आता है ऋषिकेश भी आता है हरिद्वार में है। है। है? रहता है अधिक समय रुड़की में रहा क्या कहेगा ऋषिकेश में रहता होगा या रुड़की? इसी प्रकार चतुर्थी भूमिका में अधिक समय रहता है कभी कभी पंचमी षठी सप्तमी में जाता है फिर आता है आ जाता है वो चतुर्थी भूमिका में रहने वाला ही शास्त्र में कह सकता है वर्णना करेगा चतुर्थी भूमिका वाला कि चतुर्थी भूमिका में अधिक समय से उसको चतुर्थी भूमिका वाला में कहा जाता है गिनती करते हैं किंतु कभी कभी आगे भी जाता है और सप्तमी भूमिका जो चला जाएगा वो कभी कभी षष्ठी भूमिका में आ जाता है नीचे बहुत तो नहीं आता है और षठी भूमिका वाला कभी कभी पंचमी में आ जाता है कभी कुछ कहन से कर लिया कभी अपने कर लिया किंतु फिर अधिक हो गया षष्ठी भूमिका लगाता रहा तो उसको कहेंगे ष्ठी भूमिका है किंतु चतुर्थी भूमिका वाला भी अनुभव करता है जो चतुर्थी भूमिका में रहते पंचमी भूमिका तो बहुत समय रहते हैं फिर व्यवहार करते समय पढ़ा दिया उपदेश कर दिया बाकी समय अपनी स्थिति में रहा और वो कभी कभी षष्ठी भूमिका में पता नहीं चला कुछ करना खाना पानी पीना पता नहीं से रह गया कभी कभी कभी कभी होता है अधिक समय चतुर्थी भूमिका में रहता है तो चतुर्थी भूमिका हो पंचमी ष्ठी शब्द किसी भूमिका हो ज्ञान हो गया तो विधेय के तो मुक्ति तो सुनिश्चित ही किंतु पंचमी भूमिका में जब समाधि अभ्यास कर चल जाएगा तो उसको उसको दृष्ट दुख नहीं होता है ऐसे यहाँ प्रवाद है ऐसे मंडलेश्वर कोई थे तो उनको बड़े भाजी थे और कोई थे ऑपरेशन करने के लिए कहा गया कोई क्लोरोपना की जरूरत नहीं कहा हमको थोड़ा थोड़ा पहले बता देना तो बता दिया उस रह गया अपनी स्थिति में ऑपरेशन कर दिया कुछ नहीं हुआ समाधि अभ्यास करके योग अभ्यास करके पंचमी भूमिका में रह गई तो पता नहीं चलेगा ष्ठी पंचमी षष्टी रहने पर हाथ भी काट कर कुछ ऑपरेशन किया कुछ क्या पता नहीं चलेगा ऐसी अवस्था होने पर जब अभ्यास करेंगे कोई उसमें रहते हैं योग अभ्यास आदि करने पर अभ्यास करने पर स्थिति में रहते हैं तो उनके ऐसे कष्ट नहीं होता है ऐसे उसके लिए भूमिका का वर्णन है योगवासी मुख्य ग्रंथ उसका गीता में मधुसूदन सरस्वती ने कहा और जीवनमूतिवे के विद्यानंद स्वामी ने कहा भगवान शंकराचार्य ने भी सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रहिका इसको नहीं जाने करे कुछ लोगों को क्योंकि जो चतुर्थी भूमिका में भी नहीं गए वो जब सुनते पंचमी भूमिका और ऊपर है षठी भूमिका और ऊपर है उनको सहय नहीं होता है तो बोलते हैं हाँ हम तो व्यवहार करते पढ़ाते हमसे फिर अधिक स्थिति वाले कोई ज्ञानी उनको सहय नहीं होता है ज्ञान जिसको हो जाता है वस्तु तो चतुर्थी में हो तो भी उसको असह्य नहीं होता है पंचमी षष्ठी सप्तमी भूमिका ऊपर अधिक स्थिति कहेंगे तो उसको असह्य नहीं होता है हे तो वास्तव है वो जानता है मैं मुक्त हूँ मैं चिद्रूप आत्मा हूँ तो उसमें व्यवहार शरीर को लेकर के इसको लेकर भूमिका है आत्मा में कोई भूमिका नहीं भूमिका किस में ज्ञानी में ज्ञान में ब्रह्म में भूमिका है क्या है नहीं तो चतुर्थ भूमिका में स्थित तभी उसको ईर्षा नहीं होती है वो सोता ठीक है हमारा प्रार्थे सा है कुछ व्यवहार करना पड़ता है उपदेश करना पड़ता है अच्छा है जो लोग समाधिष्ट रहते हैं किंतु जब चतुर्थी भूमिका में भी नहीं गया उसको जो कहेंगे पंचमी का अधिक है ष्ठमी का अधिक है उनको सहय नहीं होता है क्यों अपने को बड़ा मानते हैं इसलिए वो लोग क्या करना चाहते खंडन करना चाहते ऐसे कहीं कहीं आचार्य बनकर कहते नहीं उसमें कोई प्रमाण नहीं भाष्यकार करने कहीं नहीं कहा करके खंडन करना चाहते खंडन तो नहीं कर पाएंगे हे भूमिका है तो ऐसे भूमिका में आरूढ़ होते हैं तो चतुर्थी भूमिका में कम से कम हो गया तो आगे तो मुक्ति होती है ज्ञान होने पर सत्तापत्ति है चतुर्थी भूमिका में स्थित है उनको जीवन मुत कहा जाता है और पंचमी भूमिका अनुपुर स्थित प्रज्ञा से का भाषा गीता में आया पंचमी भूमिका में है असंगशक्ति उस अवस्था में अधिक समाधिष्ट रहते हैं तो समाधि आदि अभ्यास करके निवृत्ति में ही प्राधान्य है इसी मार्ग में ये संन्यास मार्ग इसीलिए सब कुछ छोड़ करके परमात्मा प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न करते हैं प्रयत्न करने से प्राप्त होता है अरे ये में प्राप्त नहीं होता है इसी भावना नहीं कलियुग में सरल से प्राप्त होता है अन्य युग में तपस्या भी बहुत करना पड़ता है कलियुग में ज़्यादा तपस्या करने के नहीं होता है आयु भी कम है शरीर में सामर्थ्य भी कम है पहले पानी पीकर रह गए अभी पानी पीकर कितने दिन रह देखो वायु खाली वायु बाहर से रह गए सूखे पत्ते खा के रह गए सूखे पत्ते के खाली कचे पत्ते खा रहना मुश्किल है अभी कितने कठिन है तो ये समय जितने हो सकता है ये कलयुग में शास्त्र में कहा गया श्रेष्ठ है इसमें कम साधन से प्राप्त होता है किंतु निरंतर साधन करना पड़ता है और कम साधन का थे बिल्कुल साधन ही प्राप्त हो जाएगा कैसे होगा साधन कम से हो जाएगा जैसे कहीं कहीं काम गर्मी से भोजन पक जाता है कहीं ज्यादा गर्मी करना है कहीं कम चाहिए किंतु अग्नि आवश्यक है साधन आवश्यक है साधन करने पर अवश्य प्राप्त होगा इसलिए ऐसे मार्ग में वेदांत श्रवण करने पर इसको छोड़ कर के अन्य कोई साधन श्रेष्ठ ये भावना नहीं रखनी जिन लोगों का शास्त्र संस्कार नहीं है बहुत लोग ऐसे संस्कार नहीं उनको लगता है ये क्या कर पढ़ते रहने से क्या होगा साधन करना चाहिए बहुत कुछ लोग ऐसी भावना है साधन क्या है वास्तव नहीं जान करके साधन क्या है अन्य कुछ साधन को निकृष्ट साधनों को साधन कहते हैं उत्कृष्ट साधन है श्रवण मनन निधि अंतरंग साधन कम से कम शास्त्र श्रवण करके ये निश्चय हो जाए ये से सबसे श्रेष्ठ साधन और श्रवण पूरा नहीं हो तो मनन नहीं होता है मनन पूरा होकर के संशय निवृत्त नहीं होता है तो निदिध्यासन भी नहीं होता है श्रवण मनन के द्वारा संशय निवृत्त होने पर ही निधि होता है यह नहीं कि सीधा ही निधि कर देंगे श्रवण मनन छोड़ करेंगे ऐसा नहीं होता है कुछ नहीं पढ़ कर कोई सीधा जा करके हम एमबीबीएस पढ़ लेंगे उसको पढ़ने के पहले कुछ पढ़ना पड़ता है कितने साल पढ़ने पर कितने उसके बाद योग्यता आती है श्रवर्ण मनन के बिना निधि नहीं होता है श्रवर्ण पक्का हो जाएगा तो मनन अपने आप होता है वैराग्य हो तो विषय में आसक्ति नहीं हो श्रवण मनन हो गया तो निधि ब्रह्मा कार्य अपने आप होती है वेदांत श्रवण में जो विरक्त है विषय आसक्ति नहीं है प्रयत्न करता है वेदांत श्रवर्ण भी उसमें मनन निधि दोनों हो जाता है वो तो वेदांत सवर्ण में ही हो जाता है तीनों सवर्ण मनन निधि हो जाता है अलग कुछ करने की आवश्यकता नहीं अपने आप ही चलते फिरते ब्रह्मा कार्यवृत्ति जो शुरू हो जाए भोजन करते समय चलते समय महिमा पाठ करते समय पाठी में बैठते समय भी ब्रह्मा कार्यवृत्ति चलती है वो जो चलने का हो जाता है वो साधन श्रेष्ठ साधन है और न संभव है खाली बैठ करके अभ्यास करने पर वो नहीं कभी नींद लग जाए कभी थोड़ा मन स्थिर हो गया वृत्ति निरुतरा हो गया उसको ही लोग मान लेते हैं हमको कुछ हो गया क्योंकि बड़े विक्षेप बहुत रहता है बहुत अभ्यास करने से प्राणायाम करने से थोड़े मन कभी थक गया चुप हो गया स्त्ध हो गया कभी रसासध कभी लय इस अवस्था में भी मान लेते कुछ हो गया ये नहीं है ये मन को खाली एकदम वृत्तिवीन करने के लिए प्रयास पहले करते हैं योग चित्तवृत्ति निरुद्ध किंतु वेदांत में वृत्ति का वृत्तिपूर्व समाप्त हो जाना ये नहीं वेदांत में साधना है समाधि क्या है ब्रह्माकार वृत्ति का प्रवाह। अहमस में ब्रह्म ब्रह्माकार वृत्ति चले हाँ ये है उस समय ये भान नहीं होना चाहिए कि मेरी वृत्ति का प्रवाह हो रहा है मैं ब्रह्माकार वृत्ति कर रहा हूँ ऐसा नहीं त्रिपुट नहीं हो वृत्ति का प्रवाह चले ब्रह्माकार वृत्ति के प्रभाव से अज्ञान की निवृत्ति होती है और जो सामान्य ध्यान करते हैं उनका प्रयत्न करना पड़ता है विक्षेप बहुत ही समाप्त करके एकाग्र करने के लिए वृत्ति अभाव करने का किंतु वृत्ति अभाव से लय लयावस्था हो जाती है वेदांत में लयावस्था से ही ज्ञान करके ब्रह्माकार वृत्ति का प्रभाव करना ये साधन उसके लिए साधने है सबसे श्रेष्ठ है श्रवण मनन निधि धासना कितनी तारीख तीन दिन छुट्टी है कालो अमावस्या प्रतिपद द्वितिया भी छुट्टी तृतीया को चलेगा क्या दिन पड़े आज क्या है बुधवार गुरु शुक्र शनि रविवार हाँ रविवार से चलेगा बृहदारण्य उपनिषद का पाठ रविवार है तृतीया बृहदारण्य उपनिषद प्रारंभ हो जाएगा तृतीया चतुर्थी पंचमी तीन चार दिन के बाद फिर दो तीन दिन छुट्टिए फिर विजया दशमी चलेगा तीन दिन चलेगा पाठ रविवार है तृतीया तीन दिन के बाद आएगा आज चतुर्दशी कक्षा है अमावस्या प्रतिपदा प्रतिपद्वित तीन दिन के बाद अनद्या तीन दिन फिर बृहदारण्य का प्रारंभ होगा ओ पू मद पूर्ण मिद पूर्ण